द्रं कर्णे श्रोयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष स्थिर सुर्भ्यसम ओ शांति शांति शांति के के द्वितीय प्रथम खंड ऊपर तृतीय कुछ विचार हुआ, जिसमें पूर्व मंत्र में कहा था दिव्य पुरुष सबा भरोम शुभ्र अक्षरा पर ऐसा कहा था उसमें तो प्राण नहीं है मन नहीं है ऐसा कहा था क्यों नहीं होगा शंका है तो कहते हैं आत्मा से प्राणादि उत्पन्न होते हैं तो उसके प्राणादि की उत्पत्ति के पहले आत्मा के पास कहां प्राण कहां मन कहा इंद्रिया इसलिए अप्राणा अमर करके कहा यही इस मंत्र चाहिए। ये ये ये में सिद्ध करना चाहेंगे यही है ये भाष्य में कहना चाहते हैं कथम ते नशांति कथम ते प्राणादय है पूर्व मंत्र में जो कहा था प्राणादि नहीं है कहा था अप्राण मना शुभ्रा ऐसा कहा था मन भी नहीं प्राण जी कहा था प्राणादि क्यों नहीं है कथम ते रसती प्राणादय ते प्राणादय कथम रसनती प्राणादि ये जो प्राणादी है क्यों नहीं है आत्मा में इति इसके उत्तर मंत्र से दिया जाता है कहा जाता है कहा मंत्र है एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेंण खंबाज्योतिराप पृथ्वी विश्व धारिणी तस्मा जाये प्राणो मनेंद्रिया चाहिए ज्योतिरापह पृथिवी विश्व धारिणी ए तस्माद आत्मा इसी आत्मा से जिस आत्मा की चर्चा आरंभ हो गई है मन यहाँ जब उत्पत्ति के प्रसंग में निरुपाधिक निर्गुण निरुपाधिकल नहीं लेना सोपाधिक ब्रह्म लेना उपाधि विशिष्ट ब्रह्म इसी आत्मा से इस आत्मा से जायते प्राणो जायते प्राण उत्पन्न होता है प्राण उत्पत्ति के पहले आत्मा ही था सदैव सौम्य दिवग्र आशीम वित्व आदि इत्यादि की स्तृति है तो इसलिए अप्राण कहा पूर्व मंत्र तस्मात जाए थे प्राण इसी आत्मा प्राण पैदा होता है खाली प्राण मन हन भी जाए सर्वेंद्रियां सर्वेन्द्रिया सारे इंद्रियां भी इसी से पैदा होते हैं प्राण भी पैदा होगा मन भी पैदा होगा और सारी इंद्रियां कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां जितने सब भी पैदा होंगे इसी आत्मा होते हैं सब और खम बायुर्ज्योतिराब पृथ्वी विश्व ये जो पांच भूत भी इसी आत्मा पैदा होना है सृष्टि के पूर्व काल में आत्मा है किंतु पांच पंचभूत भी नहीं है पंचभूत भी नहीं है तो ये खम माने आकाश वायु ज्योति ज्योति माने तेज आप माने जल पृथ्वी ऐसे पृथ्वी कैसे विश्व से धारणी पृथ्वी जो सबको धारण करने वाली पृथ्वी है पृथ्वी में न जाने कितने प्राणी बैठे हुए हैं जंगम और थावर दो प्रकार को धारण करती है ये पृथ्वी भी उसी आत्मा से पैदा होती है सब आत्मा से पैदा होते हैं इसलिए इनकी उत्पत्ति के पहले आत्मा में न प्राण है न मन है न पृथ्वी है कोई भी नहीं है इसलिए कहा पूर्व मंत्र में अप्राणो पर पर इसका, इसका तात्पर्य है ठीक <coughs> है यदेव चैतन्य निरुपाधिकम शुद्धम अविकल्पम ब्रह्म जो चैतन्य निरूपाधिक ब्रह्म है निरुपाधिक है शुद्ध है विकल्प रहित है ऐसा जो ब्रह्म है या तत्व ज्ञान आज जीवा नाम कैबल जिसके तत्व ज्ञान से जीवों के केवलता आज हो जाती है मोक्ष मिल जाता है जीव अकेला हो जाता है माना मोक्ष प्राप्त होता है तदेव माया प्रतिबिंबित रूपेण कारण भवति जगत का कारण वही ब्रह्म होगा जो निरुपाधिक ब्रह्म है वही माया के प्रतिबिंबित भाव से माया में प्रतिबिंबित भाव से कारण बनेगा निरुपाधिक अवस्था में कार्य नहीं बनेगा सोपाधिक अवस्था में कार्य बनेगा यहां सृष्टि के प्रक्रिया में ब्रह्म का नाम आ जाए तो सोपाधिक ब्रह्म लिया जाएगा माया विशिष्ट सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं माने है जो निरुपाधिक है वही सोपाधिक होकर के जगत काम करता है जैसे जल ही एक किसी स्थिति में बर्फ बन जाता है और विशेष काम करेगा जल के छेटा मारने से किसी को चोट नहीं आएगा किन्तु तो बर्फ के ढेला मारेंगे तो चोट खाएगा है वही जल है वहां उपाधि विशिष्ट अवस्था है उपाधि क्या है शीतता ठंडा ठंडापना वो उपाधि है बर्फ के लिए ठीक इसी प्रकार यहां भी वही जो शुद्ध चेतन है माने सृष्टि के पूर्व अवस्था में जो शुद्ध चेतन जिसके ज्ञान से मोक्ष मिलता है जीव को वही माया में प्रतिबिंबित होकर के माने माया विशिष्ट होकर जगत का कारण बन जाता वही आय वही है जैसे जल ही ठंडी के निमित्त से बर्फ बन जाता है तो अन्य काम करेगा वो ठीक इसी प्रकार हो जाता है सृष्टि के काम में आने लग जाता, प्रह्मा। प्रह्मा हो जाता है माया के कारण से ये टीका भी कह रहे हैं यदे वैतन्य निरुपाधिकम जिस जो निरुपाधिक चेतन है उपाधि रहित शुद्ध चेतन है शुद्धम अभिकल्पम विक्षेप रहित है शुद्ध है ऐसा जो ब्रह्म है वही यत्व ज्ञान जीवाना कैवल्यम जिसके तत्व ज्ञान से आत्म स्वरूप ज्ञान से जीवों के मोक्ष मिल जाता है कैवल्य होता है कैवल्य में मोक्ष तबे वाने वही ब्रह्म जो निरूपाधिक अवस्था का ब्रह्म है वही ब्रह्म माया प्रतिबिंबित रूपेरा माया में प्रतिबिंबित रूप से जब माया पे प्रतिबिंबित बनेगा तो जग का कारण बनेगा प्राणादि उत्पत्ति के कारण बन जाएगा कारण भवति कारण जाता ये कहते हैं भाष्य में कहते हैं यहां जिससे कि देखो ये तस्माद मंत्र का अर्थ करने जा रहे हैं इसी ब्रह्म से जिस ब्रह्म की पूर्व में चर्चा हो रही है यह तस्माद पूर्व मंत्र में जिसको पुरुष शब्द से कहा था दिव्यो मूर्त पुरुष ऐसा कहा था पूर्व मंत्री के पुरुष शब्द से कहा यद इसी पुरुष से पुरुषात् नाम रूप बीज उपाधि लक्षिताद नाम रूप के बीज जो है माया उससे लक्षित उपलक्षित जो ब्रह्म है लक्षिताद जायते मन उत्पत्ति उत्पन्न होता है कौन प्राण ये कहते हैं अविद्या विषय विकारो नामधेयो अंध्रिता प्राण ये अविद्या का विषय है प्राण वास्तव में प्राण नहीं है केवल कल्पना है ंद आत्मा है प्राण की कल्पना होती है जैसे पड़ी हुई रसी कल्पना होती है सर्प की ऐसा ही है ऐसा उत्पन्न होता है कैसे उत्पन्न होना जैसे रज्जु में सर्प उत्पन्न होना जहां तक सत्य है उसी प्रकार जगत वैसा ही है ब्रह्म में यानी बिगत परिणाम बात नहीं है ब्रह्म बिगड़ कर बिगड़ जगत बनता हो दूध का दही जैसा नहीं है रज्जु में सर्प देखने के लिए जहां तक है रज्जु में कोई खरोच नहीं कुछ नहीं वो अज्ञान की महिमा है अज्ञान के कारण से पड़ी हुई रज्जु और ज्ञान होता है सर्वरूप से ठीक इसी प्रकार है सच्चिदानंद, आत्मा दिखाई पड़ता है प्राण मन इंद्रिय आदि रूप से दिखाई पड़ता है अज्ञान की महिमा ये कहते हैं उत्पत्ते प्राण वहां संबंध वहां होगा, होगा। प्राण उत्पन्न होता है प्राण कैसा है अविद्या विषय विकार होता है अविद्या का विषय है अज्ञान का विषय है प्राण अज्ञान के महिमा से दिखाई पड़ रहा है क्योंकि तो आत्मा का जो अज्ञान है प्राण रूप में विक्षेप शक्ति वहां काम कर रही है प्राण रूप में दर्शन करा रही है अविद्या विषय विकार अभूत अविद्या का विषय का विकार विकारों ने कार्य बना हुआ नाम दे केवल नाम मात्र है ढूंढेंगे तो प्राण मिलने वाला नहीं है अंधतात्म ग्रह पृथ्या स्वरूप है उसका ऐसा जो प्राण है प्राण ये एक नंबर की टिप्पणी अविद्या माने भ्रांति सिद्ध विकार इत्य भ्रम से सिद्ध है मान जब तक भ्रम है तभी तक देखेगा प्राण अगर सही वस्तु तो दिखने लग जाए तो नहीं जैसे भ्रम से सत्य दिखता है जीव में वो भ्रम है ब्रह्म ज्ञान है अज्ञान है वो ठीक इसी प्रकार ऐसा कहा क्यों बाचारम्भम विकारो नामधेयम अन्य श्रुतंतरात अन्य श्रुति है छांदों की श्रुति में कहा जितने भी विकार होते हैं कार्य वर्ग होते हैं वेदांत मत में जितने भी कार्य वर्ग है कैसे वाणी का आवलम्बन मात्र है शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता रज्जु में सर सर्प सर्प करके बोलते हैं सर पर नहीं मिलेगा रज्जु मिलती है बाचार मण विकार विकार मे कार्य वर्ग जितने भी नाम नामधारी है जो जो नाम प्राप्त किए हैं जैसे गठ बोलते हैं पट बोलते हैं जो बोलते हैं जो ढूंढने पर और कुछ मिलता है वो वस्तु नहीं है ये छाद का और अंधित अंधित मिथ्या है, है न होता हुआ भाषता है जैसे रज भाजता है उसी प्रकार है श्रुति सिद्ध होता है तो ये प्राण इस तरह से उत्पन्न होना ये नहीं कि परिणाम बाद नहीं लेना जैसे दूध से दही बनना ऐसा नहीं है अज्ञान के कारण से वस्तु परमात्मा है दिखाई देता है जगत रूप से ऐसा उत्पन्न इसलिए सौनक जी का जो प्रश्न था सूर्य में अंगीर से क्या था कश्मीन नो भो भगवो विज्ञात सर्वेदम विज्ञान अन भगवत यही तो प्रश्न है इसी का उत्तर देना है पराविद्या का विषय यही है भगवान किसके जानने पर सब कुछ विज्ञात हो जाता है यही प्रश्न है इसी का उत्तर देना है परा यही है उत्तर देना है माने अगर रज्जु का ज्ञान हो जाए तो रज्जु में रज्जु के अज्ञान काल में जो जो दिख रहे थे सब ज्ञात हो जाते चाहे सर्व दिखे किसी को सर्व दिखे किसी को जलधारा दिखे वहां किसी को लाठी दिखे किसी को भूचित्र दिखे किसी को माला दिखे जो भी दिखे किंतु सब एक अभिज्ञान से रज्जू के ज्ञान से सब ज्ञात हो गए हे रज्जू है वो पता लग गया ठीक इसी प्रकार है मिट्टी के बने जितने भी पात्र है मिट्टी के ज्ञान से सब जाने हुए होते हैं मिट्टी रूप से सब जाने जाते हैं ठीक इसी प्रकार एक विज्ञान से सर्व विज्ञान के प्रश्न है तो वही उत्तर वही देना है क्योंकि विवर्तवाद में एक ही होता है उस एक को जानेंगे तो सब जाना गया विवर्तवाद ऐसा है भाष्य नहि नहीं तेरा अविद्या विषय अंधेना प्राणे ना सप्राण तुम तो शिष्या का विषय है प्राण अज्ञान काल विषय बन के दिख रहा अज्ञान का विषय ज्ञान का विषय नहीं है अज्ञान काल में भाजता है ऐसा जो प्राण है जब तक आत्मा का अज्ञान है अधिष्ठान का अज्ञान तब तक प्राणादि रूप से भाषता है तो नहीं तेरा तेरा बने अविद्या विषय ना अंधे न प्राणे न जो अविद्या का विषय है मिथ्या जो प्राण है अनिर्वचनीय है ऐसा जो प्राण के द्वारा सब परस है स्या परस है परमात्मा में प्राण सहित नहीं हो सकता इसे अप्राण करके पूर्व मंत्र कहा था अप्राण बना कहा था क्यों जैसे अपुत्र से स्वप्न दृष्टि न ही व पुत्रे सपुत्रतम एक दृष्टांत दे रहे जैसे एक अपुत्र व्यक्ति संतान नहीं जिसका क्यों तो स्वप्न में पुत्र दर्शन हो गया उससे क्या सपुत्र कहलाएगा वो स्वप्न में दिखाई पड़ा संतान ही व्यक्ति है स्वप्न में गोद में पुत्र लेकर के बैठा हुआ था क्या उस पुत्र से वो पुत्रवान कहलाएगा नहीं कहला सकता झूठा है ठीक इसी प्रकार है वो अप्राण ही रहेगा प्राण के द्वारा वो सब प्राण नहीं हो सकता प्राण सही नहीं हो सकता इसलिए अप्राण हेम शुत्र कहा था ये कहा दृष्टान्त दिया अपुत्र से स्वप्न दृष्टि नहीं एवं पुत्र दृष्टांत है जैसे अपुत्र व्यक्ति संतान नहीं है स्वप्न में पुत्र दिखा दर्शन हो गया तो क्या पुत्र माना जाएगा उसका पुत्र सहित नहीं माना जाता ठीक इसी प्रकार है इसके बारे में वैसे समझना अप्राण है वो एवं अमन कहा था पूरे मंत्र मन भी नहीं है कहा था वहां पर प्राण शब्द से, से लिया था प्राण प्राण और पंच प्राण पंच पंचकर्मेंद्रिया उनके विषय सबका विषय लिया था और मन लिया था बुद्धि मन और उनके विषय कर्मेन्द्रिया ये ज्ञान इंद्रिया सब मन था, सब का एवं मन सर्वाणीचा इंद्रियाणी सारे ये मन भी नहीं है उसमें जैसे प्राण नहीं है वैसे मन भी नहीं अविद्या का, काल में भाषते हैं सब मन भी एवं मन सर्वाणिचा इंद्रियाणी सारी इंद्रिया चाहे ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्म इंद्रिया कोई भी इंद्रिया नहीं आत्मा क्योंकि सुसुप्ति आदि में दिखाई पड़ते तुरी अवस्था में कहां से यह सब होंगे आत्मा सामान्य दृष्टानत है अज्ञान विशिष्ट अवस्था है सुश्रुति में सब गायब है कोई नहीं अगर आत्मा में होते तो उस समय में होना चाहिए आत्मा में नहीं है में नहीं है और ये तो चर्चा कहा की तुरी अवस्था की चर्चा है ये तो कहां से हुआ हो विषयास् और इनके विषय जो प्राण का विषय है अथवा मन का विषय है इंद्रियों का विषय है ये भी नहीं है आत्मा में विषयास्त यह सब के सब ये तस्माद जायते यह सबके सब इसी आत्मा से पैदा होना है ये तस्माद जाये प्राण मन सर्वेन्द्रिया मंत्र था आत्मा से पैदा होना है पैदा होना माने रज्जू से जैसे सर्प पैदा होना ऐसा समझना वास्तव में पैदा नहीं होना है अज्ञान से पैदा होना है जायते तस्माद सिद्धम अश निरुपचरित अप्राणादि भक्त इसलिए प्राणादिमत्व तो धर्म मुख्य सिद्ध हो गया गौण नहीं मुख्य है क्योंकि उत्पत्ति के पहले प्राणादि है नहीं कल्पित संतान के द्वारा उस संतानवान नहीं कहा जा सकता जैसे उसी प्रकार ये प्राणादि सब कल्पित हैं इनके द्वारा सब प्राणत्व तो नहीं आ सकता अपना ये कहा यथाच प्रागुत्पत्ति परमार्थ तो असंतह तथा प्रवीण आश ये प्राणादि ऐसे हैं उत्पत्ति के पहले भी नहीं आत्मा में है और जब लय हो जाएंगे तब भी आत्मा में नहीं मिलेंगे ये बीच में दिखाई देते हैं उत्पत्ति के पहले भी आत्मा में नहीं है और जब ये नष्ट हो जाएंगे प्रलय का लय होगा जब इनका विनाश होगा फिर भी नहीं आत्मा में नहीं है बीच में ही है गौरपादक गौरबादाचार्य जी ने कहा है कि आधा बंदे जिन नास्ती वर्धमान अभी तत्था सदृशाशन तो बितथाइव लक्ष्य थे ऐसा कहा जो आदि में न हो अंत में न हो तो बीच में भी नहीं है समझना उसको ये शरीर है उत्पत्ति के पहले नहीं था और कुछ दिन के बाद नहीं दिखेगा अभी भी नहीं है समझना इसको कोई भी वस्तु तो ऐसे है ये प्राण आदि भी ऐसे है आ रू अंत ना जो आदि में न हो अंत में न हो वर्तमान में तथा वर्तमान में भी नहीं है उसको है, है तो झूठे माने रज्जु सर्प के समान है स्वप्न दृश्य पदार्थ के समान है ये जागृत वाले भी ऐसे ही वितथ के समान मिथ्या के समान होते हुए अभी अभी तथा लक्ष्य वास्तविक दिख रहा है अभी भ्रांति से ऐसा दिख रहा है ये वास्तविक ऐसा लगता है किन्तु तो है स्वप्न दृश्य पदार्थ से कोई फर्क नहीं है ऐसा कहा है यही कह रहे हैं थाच प्राग उत्पत्ति परमार्थ तो असंत जैसे उत्पत्ति के पहले वास्तव में नहीं है प्राण न होते हुए तथा प्रलिनाश जब लय हो जाता है आत्मा में इसके ये प्राणादि आत्मा में नहीं आत्मा से पैदा होते यथा करणाणी मनस इंद्रिया इसी प्रकार मन और करण इंद्रिया जितने भी हैं और मन इंद्रिया जितने भी हैं ये भी उसी प्रकार से समझना आत्मा से पैदा होना है तो पैदा उत्पत्ति के पहले आत्मा में नहीं है और जब प्रलय होगा तब भी ये नहीं रहेंगे तथा तो शरीर विषय कारणानी भूतानी इसी प्रकार शरीर भी वही है आत्मा से ही पैदा होना है और विषय जो शब्द स्पर्श रूप गंधादी है ये भी आत्मा से पैदा होना है शरीर विषय कारणानी और इनके कारणभूत जो पंचभूत है शरीर और विषय बनाने वाले पंचभूत हैं यह भी वही आत्मा से पैदा होना है कहा क्योंकि खम बायुर जो तिराप इत्यादि कहा था ये कहते खम आकाशम आकाश आकाश भी आत्मा से पैदा होगा तस्मात ये तस्मात आत्मा आकाश असम होता त्रुप स्पष्ट कहा हुआ है खम आकाशम खम मने आकाश से आत्मा से पैदा होता है वायुर् बाह्य आवाहादि भेद या वायु शब्द से अध्यात्म वायु नहीं लेना प्राण की चर्चा स्वतः हो गई प्राण इसलिए वायु से क्या बाह्य वायु लेना तो आवह प्रवाह इत्यादि भेद है क्योंकि वायु का उन्चास नाम है अलग अलग नाम है वायु का तो आवह प्रवाह भेद है विशेष है ऐसा वायु लेना ज्योतिर् माने अग्नि तेज ज्योति पैदा हो जाता है आत्मा से माने तेज अग्नि आपा उदगम ज्योतिर आप आपने जल पृथ्वी धरित्री सबको धारण करने वाली विश्वस्य सर्वस्य धारणी सबको धारण करने वाली जो पृथ्वी है यह भी उसी आत्मा से पैदा होती है एकता सब सब। और शब्द स्पर्श रूप रुणानी ये जो पृथ्वी आदि को जब देखते हैं कैसे स्थिति है उत्तर उत्तर में ज्यादा गुण वाले हैं ये पूर्व पूर्व में कम गुण हैं। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है एक गुण है उसमें शब्द को। उसके, उसके बाद आकाश से आकाशभा की उत्पत्ति होगी उसमें दो गुण शब्द और स्पर्श दो गुण लग जाता है वो स्थूल हो जाता है आकाश की अपेक्षा वायु स्थूल है और तीसरे नंबर पर तेज आया उसमें तीन गुण हो जाता है शब्द स्पर्श रूप तेज में रूप होता है अग्नि आदि में रूप होता है तीन गुण हो जाता है और स्थूल आया तेज उससे भी तेज जल है क्या है थूल जल हो जाता है क्यों चार गुण वहाँ रस भी स्वाद भी है वहां चार गुण और पृथ्वी पांच गुण से होने से सबसे थूल पृथ्वी है यहाँ गंध विशेष भी है शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों पाए जाते हैं पृथ्वी में विशेष तो थूल है तो ये कहना चाहता है एता जो आकाश आदि आकाश लेकर के पृथ्वी आदि तक जितने भी है ये कैसे है ऐताहानी जो शब्द स्पर्श रूप रंधव गंधव उत्तर उत्तर, उत्तर, उत्तर गु। गुण हानि शब्द स्पर्श रूप गुण वाले तो हैं एक में एक ही गुण होगा दूसरे में उत्तर गुण भी जुड़ेगा बावी में पर्श गुण भी जुड़ जाएगा उत्तर गुण हो गया वो तेज में दे एक और रूप गुण जुड़ जाएगा वहां और ऐसे करके उत्तर उत्तर गुण वाले हैं पूर्व पूर्व गुण सही पूर्व पूर्व गुण भी है अपना अपना गुण इनका होगा और पूर्व का गुण भी आएगा सब पृथ्वी में पांचों आएंगे आकाश में अकेला गुण है शब्द पूर्व इसे से ही पैदा होते ये कहा एक नंबर की यदुतम विषय क्या है इंद्रियक और विषय भी आत्मा से पैदा हुआ कहा तो विषय क्या है तो कहा तब उसको स्पष्टीकरण करते कौन है आकाश आदि शब्द स्पर्श रूप वाले कहा संक्षेपत संक्षेप कहें तो क्या है परविद्या का विषय है, परविद्या विषय अक्षरम दिविशेषम पुरुषम सत्यम वही एक सत्य है मान परविद्या का जो विषय है जो अक्षर है अक्षरती अक्षर अविनाशी तत्व आत्म तत्व है जिसको पुरुष शब्द से कहा वही एक सत्य है त्रिकाला सत्य वही है बाकी सब मिथ्या है सुसुप्ति में सब खो जाते हैं कुछ रहते नहीं है कहां से आत्मा में सब रहेंगे अवस्था में तो अज्ञान भी नहीं है पर विद्या का विषय तो एक अक्षरी ही है एक हाँ। परविद्या संक्षेप से कहे तो यही है पर विद्या विषय अक्षरम निर्विशेषम पर विद्या का जो विषय है अक्षर है निर्विशेष है कोई विशेष नहीं है न सिंह न पूंछ न कुछ नहीं आकृति रहित ऐसा पुरुषम सत्यम वही सत्य है दिव्यो हूर्त इत्यादि इत्यादि न मंत्रेण उत्तरा वही सत्य है करके दिव्यो हूर्त पुरुषा सबाया अभ्यंतरो अप्रणो यमुना शुभ्र यक्षरा परत पर इस मंत्र के द्वारा कथन करके पुनस्तव सविशेषम विस्तरेण वक्तव्य प्रवृत्ति उसी को अब विस्तार के साथ कहना है उसी से सारा पैदा हुआ है करके दिखाना है विवर्तव दिखाना है बाद में निषेध कर देना है एक एक विज्ञान से सर्व विज्ञान कहती इसी तरह से दिखाना है पुनः तदेव जो सामान्य रूप से कहा था सत्य कहा था उसी को अब विशेष रूप से कहना है इसलिए आरंभ प्रकरण आरंभ हो गया तृतीय मंत्र से हो गया उसी का विशेष बताते हैं क्या क्या पैदा होते हैं सब पुनस्तव सविशेषम विस्तरण वर्तव्य विस्तार से कहना चाहिए प्रवृत्ति स्तुति की प्रवृत्ति होती है विस्तार से कई मंत्रों से क्या क्या पैदा होते हैं दिखाते चलेगा संक्षेप विस्तृत ही पदार्थ सुखादिगमती सूत्र तो संक्षेप और विस्तार दो तरह से जो कहा जाए कोई विषय का परिचय दिया जाए तो फिर वो ज्ञान का विषय बन जाता है समझ में आ जाता है खाली विस्तार करने से भी समझ में नहीं आता संक्षेप से भी समझ नहीं आता दोनों हो संक्षेप और विस्तार दोनों के द्वारा जो कहा जाए जो होगा सुखादि गम्य बहुत ही सुखपूर्व ज्ञान का विषय बनेगा समझ सकता है व्यक्ति जैसे सूत्र भाष्य होती थी, थी जैसे सूत्र है और उसका भाष्य है विस्तार है सूत्र मैंने संक्षेप है और भाष्य विस्तार है नो नो सूत्र और भाष्य मिल मिलाकर ज्ञान हो जाता है जैसे होता है यहां भी वही कहना चाह रहे हैं संक्षेप और विस्तार से कहना था संक्षेप ने तो पूर्व मंत्र बोल दिया यद तो, पूर्व मंत्र में कहा था दिव्य मूर्त पुरुष दिव्य है वो अमूर्त है आकृति रहित है और पुरुष है पूर्ण है वो सब आया भेंतर बाहर भीतर सर्वत्र भी विद्यमान है वो संक्षिप्त और अप्राण प्राण रहित है मन रहित है और अक्षर तत्व जो ये माया है उसे भी पार है श्रेष्ठ है ऐसा कहा था ये सामान्य कह दिया उसी का विस्तार आरंभ करते हैं विस्तार से कहेंगे ये कहा टीका देखें प्राणोत्पत्ते ऊर्धव तरी साण परमात्मो भविष्य प्रसिद्ध विशेषंका उठाएगी पहले निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म बाल उसी से प्राण उत्पन्न हुआ कहना चाहते हैं तो इसलिए अप्राण कहा पूर्व मंदिर है आत्मा व्राण कहा प्राण कहा मान प्राण की उत्पत्ति के पहले भी आत्मा है प्राण ये कहा था किंतु शंका सकती है कि उत्पत्ति के बाद तो सप्राण हो जाएगा आत्मा प्राण के सहित तो हो जाएगा जब प्राण उत्पन्न होगा उस स्थिति में प्राणयुक्त तो हो गया फिर अप्राण करके निषेध कैसे कर रहे स्थिति पूर्व मंत्र में यह शंका सकती है एक ही का बता रहे हैं प्राण उत्पत्ति और ऊर्धव तरीके तो प्राण उत्पत्ति से पहले यदि नहीं है आत्मा एक ही है तो प्राण उत्पत्ति के पश्चात तो सप्राणत्म आत्मा में सप्राण तो धर्म आ जाएगा प्राण प्राणयुक्त तो हो जाएगा परमात्मा भविष्य परमात्मा में हो सकता है ये हो जाएगा इसी शंका निवृत्त अर्थम इस शंका के निवृत्ति के लिए श्रुत्यन्त प्रसिद्ध प्राण से विशेषण श्रुत्यंत्र में प्रसिद्ध जो कहा था बाचारो मंकारो नाम सत्तम इत्यादि जो कहा अन्य सुरती है मुंडक नहीं हो शब्द ला करके रख दिया भाषिकार प्राणाधि विकार अंद्रित है झूठे हैं नाम मात्र है ऐसा कहा टिप्पणी दो नंबर की सब प्राण तथा तो का अप्राण निरुपचरितम न्याद फिर कादाचित का हो गया कभी प्राण वाला हो जाता है आत्मा कभी अप्राण वाला होगा तो फिर मुख्य में बनेगा अप्राणत्व धर्म आत्मा में निरुपचरित्व मुख्य नहीं होगा गौण होगा ये शंका हो गई तो इस शंका के उत्तर में अन्य लाकर उत्तर दिया जैसे में बाचार कहा है जो भी कार्य वर्ग होता है वो केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं होता रज्जु में सर्प सर्प बोलते हैं रज्जु के कार्य माना जाएगा अधिष्ठान रज्जु है अधिष्ठान का जो ज्ञान है कल्पित वस्तु तो को जन्म देने वाला होता है तो रज्जु को कार्य निमित्त माना जाएगा किंतु वास्तव में सर्प है ही नहीं ठीक इस प्रकार प्राण आदि वास्तव में नहीं है एक इसलिए कहा था विकार भोतो नामधेय नृतात्मक इत्यादि कहा था इत्यादि वृत्त ये नाम ना। के मात्रा है केवल बाणी शब्द प्रयोग भी होना है वस्तु नहीं मिलता नामधेय शब्द से कहा गया शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता है पाठक्रमो अयम अर्थक्रमण बाध्यते अब कहना चाहते हैं सबसे पहले यहां पर प्राण की उत्पत्ति दिखा रहे हैं जब उत्पत्ति यहां जाए थे प्राण मन सर्वेन्द्रिया प्राण फिर मन फिर इंद्रिया दिखाई उसके बाद में खंबायु पंचभूतों की सृष्टि बाद में दिखा रहे मंत्र किंतु पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलिया ऐसा एक नियम है पाठ्यक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है जैसे मीमांसा में आया और एक वाक्य आता है जुहोति एवागुम पचति ऐसा शब्द आता है अग्निहोत्र का हवन करता है ठीक है अग्निहोत्र हवन करता है और एबागु माना जो अग्निहोत्र के लिए प्रयोग होना है अग्निहोत्र में आहुति डालनी है वो उसको तैयार करता है तो पहले आया अग्निहोत्र जुहोति उसके बाद एवाद, मेंवागुम पचती वाक्य आता है तो पहले अग्निहोत्र कर देगा तो बाद में जो पकाएगा वो एबागु बनाएगा तो हवन कहा कर पाएगा तो क्या होगा वहां पर अर्थक्रम पहले एवागु पकाता है उसके बाद अग्निहोत्र करता है यह अर्थ करना पड़ता है इसी प्रकार यहां भी प्राण है भूतों का सूक्ष्म भूतों का समष्टि अंश से बना हुआ है प्राण अपंजकृत अवस्था के भूतों का है रजोगुण अंश से बना हुआ है प्राण है भूत भूत, भूत पहले पैदा होना है नियम तो ये है या ये तस्मात जाए तो प्राण, प्राण उत्पत्ति पहले दिखा रहे मंत्र दिखा रहा है तो क्या करना तो ये ठीक बोल रहे हैं प्राणादि नाम पाठ्यक्रम अर्थक्रमणादि जैसा आया ये तो होता है के के भूत ही नहीं होगा तो कहा से ये पहले प्राण होगा। जब पंचभूत अपीकृत अवस्था में होते हैं जो हमारे काम में नहीं आते हैं जिसको तनमात्रा आदि शब्दों से कहा जाता है अपंकृत अवस्था में होते हैं उस काल में एक एक गुण के माध्यम से एक एक बाहिक ज्ञानेन्द्रिया बनती है और समस्टि शतोग के अंश से अंतकर्म मन बनता है मन बुद्धि और एक एक रजो अंश से वो जो अपीकृत अवस्था के भूतों के एक एक रजो अंश से कर्म इंद्रिया बनती है और समष्टि से प्राण बनता है वो भूतों का कार्य में है और यह श्रुति में पहले प्राण का नाम लिया इसलिए पाठक्रम को छोड़ करके अर्थक्रम में जाना पड़ेगा पहले भूतों की सृष्टि माननी होगी उसके बाद प्राण की सृष्टि ये याद कहना चाह रहे हैं क्यों आगे इसी में मंत्र आएगा गता कला पंचदश प्रतिष्ठा मंत्र आएगा आगे गता कला पंचदश प्रतिष्ठा यह मंत्र की व्याख्या होगी प्रश्नों परिसर है मंत्र इसी में आएगा आगे सष्ट मुंडक में आएगा एक तृतीय मुंडक में आएगा तृतीय के द्वितीय खंड में आएगा मंत्र तो मारे ये वहां पर सिद्ध होगा जाकर के प्रश्नों प्रश्नोपरिषद पढ़ने के बाद इसका इस मंत्र का अर्थ पूरा हो जाएगा वहां सौन ऋषि पिपला ऋषि से प्रश्न करते महाराज 16 कला वाला पुरुष कौन होता है सोलह सलाश पुरुष ऐसा प्रश्न होगा तो उसके उत्तर में कहते हैं यही आत्मा है सो सोलह कला वाला पुरुष तो सबसे पहले उस आत्मा ने क्या किया है प्राणी की उत्पत्ति की ऐसा आता है प्राण के बाद श्रद्धा श्रद्धा की उत्पत्ति की जो कि आपको अनुष्ठान करने की एक श्रद्धा बन जाती है श्रद्धा पैदा हो गई सत्कर्म करने की एक निष्ठा बन जाती है श्रद्धा होने से श्रद्धा पैदा हो जाती है उसके बाद में एक पंचभूत पैदा होते हैं ऐसी स्थिति वहां दिखाया है पंचभूत के बाद में मन ए, इंद्रिया होगी फिर मन होगा फिर अन्न होगा अन्न से सामर्थ्य आएगा फिर वो सामर्थ्य होने से तप होगा और तब करने के बाद में मंत्र स्फूरित हो जाएंगे मंत्र मंत्र होगा मंत्र के बाद मंत्र कर्म होंगे और कर्म से तत्त लोक मिलेंगे और लोक में तत्त नाम होगा ये सोलह कला वाला व्यक्ति ऐसा हो जाता है करके चर्चा आएगी इसमें है आगे जाकर किंतु यहाँ पंचदश कला बोला है वहां सोलह कला की बात है प्रश्न में और यहाँ पंद्रह कला की बात है मतलब यहां पर ये कहा है बाकी तो सब कलाए समाप्त हो जाती एक कला रह जाता है मार्च के बाद भी जैसे बामदेब आदि चले गए नाम अभी भी चल रहा है नाम बचेगा, कुछ काल तक नाम रह जाता है इसलिए पंचदश कला का नाम भी है सोलह कला में एक नाम भी है तो नाम रह जाता शेष रह जाता है तो इसलिए पंचदह गला पंचदश प्रतिष्ठा कहा था जो तो पंद्रह कलाएं हैं सब चले गए प्रतिष्ठित हो गए अपने कारणों में चले गए देवास सर्वे जो इंद्रियों को उपकार करने के लिए तक तक देवता आए थे जैसे चक्षु को उपकार करते हैं इत्यादि तो वो देवता अपने, अपने देवता में चले गए ऐसा आएगा कर्माण विज्ञान वयश्च आत्मा और कर्म इंद्रिया है और अपने कर्म जितने भी संचितादि कर्म हैं और विज्ञान आत्मा है ये भी परि लीनम भवंती ने एक ही भवन आया सब पर एक हो जाते हैं ज्ञानी का ऐसी स्थिति ऐसा कहना आए, एक है ये कह रहे हैं ठीक है गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा भूतेशु लय सर्वण न प्राणादि का लय सुनाई पड़ता है भूतों में वहां तो यहाँ भी पहले प्राण की सृष्टि न मान करके भूत की सृष्टि माननी पड़ेगी ये मंत्र में यहाँ यद्यपि दिख रहा है पहले प्राण की सृष्टि ये तस्मा जाए थे प्राण मना सर्वेन्द्रिया वायु भूतों की सृष्टि बाद में दिखाई पड़ रही है तो पाठक्रमात्थक्रमो बली है पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है ऐसा लेना ये कह रहे हैं ना प्राणान प्राणों का लय कहा सुनाई पड़ा है? वो जो पंचदश गता कला पंचदश प्रतिष्ठा मंत्र पढ़ेंगे तो भूतों का लय कहां सुनाई पड़ता ए, है ये प्राणों का लय भूतों में इसलिए भूतों की सृष्टि पहले मान इस मंत्र में भी पंचभूत जब तैयार होंगे उसके बाद प्राण बनेंगे ये कहना है भौतिकत्व अवगवाद भूतों में लय होने के कारण से प्राणों को भौतिक जाना जाता है भूतों के कार्य को भौतिक कहते हैं भूत का कार्य है पंचभूत का कार्य है इसलिए प्राण की उत्पत्ति में समझना पहले पंचभूत पहला हो गए बाद में प्राण आदि हुए ये समझना यह आपको तो लेना मंत्र में यह कहा भूतोत्पत्ति अनंतरम प्रा प्राणोत्पत्ति दृष्टव्य यही है भूत उत्पत्ति के पश्चात ही प्राण की उत्पत्ति समझना चाहिए यहां यद्यपि पाठक्रम में पहले प्राणी उत्पत्ति है मंत्र में किंतु तो पहले पंचभूत की उत्पत्ति उसके बाद प्राणाधिक उत्पत्ति ये समझ लो ये कहा कहा था ये प्राण खम वायु वायु का अर्थ किया तो बाह्य वायु आवाहादि भेद कहा था उन्चास वायु का नाम है भागवत पे चर्चा है उनचास वायु की तो आवाहादि भेदक कहा था उसका अर्थ कर टीका में अभिमुखम आगक्षन आवह। जो सामने से हमारे तरफ से आया हुआ वायु है वायु हमारे तरफ से जा आ जाए उसको कहते आवह वायु उसका नाम है जब वायु हमारे से आगे की तरफ चला जाएगा प्रवाह कहेंगे आवह पुरो प्रवाह। सामने की तरफ जा रहा होगा उसके पीछे हम हो रहे हैं हमारे पीछे से आता हो उसको प्रवाह कहेंगे इत्यादि भेद है वायु का अच्छा आगे कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रोत्तर गुण तहानी तथो तहानी कहा शब्द स्पर्श रूप रसगंध उत्तर उत्तर गुण हैं जिनके जिन भूतों के पंचभूतों में एक एक गुण बढ़ते जा रहे हैं सब आकाश में एक ही गुण है वायु में दो गुण हो जाता है तेज में तीन गुण जल में चार गुण पृथ्वी में पांच गुण हो जाते हैं उत्तर उत्तर बढ़ते जाते हैं एक तो अपना प्र गुण होंगे और बाकी कारणों का गुण आता है कारणों का गुण तो इसलिए कहा, उसी कर रहे शब्द स्पर्श ऊपर से गंधा जो शब्द स्पर्श रूप से गंध पांच गुण है ये उत्तर उत्तर से गुणा उत्तर उत्तर के गुण है ये गुणा ये शाम जिनका है तथा तथोक्तानी इसलिए भाष्य में कहा थानी थानी, था शब्द स्पर्श रूपर से गंध उत्तर, उत्तर गुणा उत्तर गुणान ही ऐसा गुणा, कहा कि टिप्पणी दो नंबर की गुणा पाठांतरम उत्तर उत्तर गुणा के स्थान पर उत्तरो गुणा समास करके रखे तो अच्छा होगा ऐसा मिलता है ऐसा कांतुअवस्थापन अन्वयी कारणात जाए पान पट शुक्ल गुण हो जाए थे जैसे जिस धागा में सफेद बना होगा मान लाल ला आदि ने जो धागा सफेद है शुक्लत्व था शुक्लतंतु अवस्था से अन्य कारण जो कपड़ा बनाना है तो धारा सफेद है यदि तो वो कपड़ा कैसा निकलेगा सफेद निकलेगा मैंने कारण का गुण कार्य में दिखाई पड़ता है यही बताना चाहते हैं आकाश में जो गुण है वो वायु में है और तेज में आकाश और वायु दोनों का गुण है ये दिखाने के लिए ये दृष्टान्त दे रहे टीका ये कह रहे हैं यथा शुक्ल तंतु अवस्थापन कारणी कारण माने जिसको उपादान कारण बोला जाता है यहाँ आयु के लोग संबाई कारण बोलते हैं वही जिसमें कार्य का संबंध होता है उससे जो पैदा होने वाला पट कैसा होगा कपड़ा शुक्ल गुण हो जाए थे शुक्ल गुण वाला ही पैदा होता है वो भी सफेद आगे सफेद कपड़ा बनेगा क्योंकि कारण का गुण कार्य में आ जाता है इसलिए उत्तर उत्तर में ज्यादा गुण है पृथ्वी आदि में ये कहा तीन नंबर मतलब अनुगत तुला अनुगत क्या है अनुगत है वो सफेद था इसलिए सफेद ही हो जाते है कपड़े ये कहना चाह रहे अच्छा टीका में कहते हैं तथा आकाश अवस्था प्रनाथ ब्रमण जाए बाहुर् आकाश गुण है ना शब्द मानवित हो जाए इसलिए आकाश अवस्थापन्न जो ब्रह्म है ब्रह्म से पैदा होना है वायु आकाश से वायु पैदा नहीं होना है सबसे पहले तो ब्रह्म से आकाश पैदा होगा जब आकाश भावापन्न हो गया ब्रह्म आकाश रूप में हो गया फिर उससे ब्रह्म से ही पैदा होगा वायु ये नहीं कि आकाश से वायु पैदा होता हो ब्रह्म से बना है जब आकाश भाव में ब्रह्म आ गया उस ब्रह्म से वायु पैदा होगा और वायु भावापन्न जो ब्रह्म होगा उस ब्रह्म से तेज पैदा होगा फिर तेजो भावापन्न ब्रह्म हो जाएगा तो जल पैदा फिर उसके बाद धरती ऐसा ऐसे क्रम है कहना चाहते हैं तथा तो आकाश अवस्था पर ना ब्र आकाश अवस्था में आ गया बने एक कार्य बन गया ब्रह्म का आकाश बना हुआ है ऐसी अवस्था में आया हुआ जो ब्रह्म है उससे जायान वायु उत्पन्न होने वाला वायु आकाश गुण है ना शब्द हो तो जाए थे शब्द के शब्द गुण आकाश का है कारण गुण कार्य में आ जाएगा वायु में दो गुण हो जाएगा एक अपना निजी गुण है स्पर्श गुण है और एक कारण का गुण दो गुण वाला हो जाएगा ऐसा ब्रह्मा में पहुंच गया ब्रह्मा। उस ब्रह्म से क्या होगा कि अग्नि माने तेज पैदा होगा, अग्नि तो और यहां दो गुण से युक्त तो हो जाएगा आकाश गुण भी आएगा वायु का गुण भी आएगा शब्द स्पर्श रूप तीन गुण वाला हो जाएगा अपना रूप अपना गुण रूप है आगे बोलते नक्ष भूता प्रथम उत्पत्त है मानना चाहिए सूक्ष्म उत्पन्न होते हैं कहना चाहिए या प्राण उत्पत्ति के ऐसे कह दिया होगा सूक्ष्म पहले तो सूक्ष्म त्रिवृतम छादों में होता है। क्या तीन तीन भूतों की उत्पत्ति बताई है छांदों पर पृथ्वी जल तेज तत्तेजो वह श्रुति ऐसी श्रुति है आकाश की सृष्टि वायु की सृष्टि चर्चा ही नहीं छादों तब तेज ऐसा आएगा उसने तेज की सृष्टि की ऐसा आया है इसलिए कारण कहते हैं पंचीकरण नहीं है? त्रिवृद्धकरण पंचभूत हो तो पांचों को मिलाना पंचीकरण तीन भूत होगा तो तीनों को मिलाएंगे कारण तब एक कहा अंतरम ताशाम उनका जो भूतों का त्रिवृत्त त्रिवृत्त एक, एक, एक आम अपता है एक एक को तीन तीन तीन करके बनाया प्रत्येक में तीन तीन तेज में भी तीन है जल में भी तीन है पृथ्वी में भी तीन है तीन तीन करके होना चाहिए तो जैसे तीन दिन किया अग्रोधीदी पंचीकरण उपलक्षणार्थ उसका वहां छादों में कहा है पंजीकरण का ही उपलक्षण है माने आकाश और वायु की उत्पत्ति के बाद तेज की उत्पत्ति की ऐसा अर्थ करना ऐसा छांदों में लिया है क्योंकि तैयारी से विरोध हो जाएगा आकाशवायु छुड़ जाएंगे ऐसा कहने से पंचीकरण के उपलक्षण मानकर त्रिवेदकरण स्तुति है पंचात्मकों को क्या त्रिवेदकरण जो में वो पंचीकरण ही जाना जाता है पांचों का मिलाया ऐसे जाना जाता है जो पांचों को मिलाएंगे तो प्रत्येक में पांच गुण होना चाहिए जो पंचीकरण है मिलाया तो प्रत्येक भूतों में पांच गुण होना चाहिए या कैसे बोल दिया कि आकाश एक गुण वाला वायु दो गुण वाला यही ये क्रम क्या हो गया जब पांचों मिलाया हुआ है तो पांचों में पांचों गुण आने चाहिए शंका है टीका तथा एक एक भूत पंच गुण का तो तुम वर्णता अन्यत्र हाँ इसलिए एक एक भूतों में पांचों गुण का कथन होना चाहिए कथन यह अन्यत्र अन्यत्री कथन है एक एक में पांचों गुण है करके कहा है प्रत्येक भूतों में अपना अंश ज्यादा रहता है बाकी चार से थोड़ा थोड़ा आ जाता है ऐसा करके बनाते हैं मान पंजीकरण क्या करते हैं प्रत्येक को दो दो भाग कर देते हैं विचार से दो दो भाग हो गया तो एक भाग को सुरक्षित रखेंगे एक तरफ का और दूसरे भाग में दो चीरा लगा देंगे चार टुकड़ा बनाएंगे अपने हिस्से में छोड़कर बाकी चारों में डाल देंगे प्रत्येक का ऐसा करने से अन्य का तो चौथा ही हिस्सा आएगा और अपना आधा हिस्सा पूरा रहेगा इसलिए उसके नाम से प्रचलित हो जाता है आधा हिस्सा आपका पूरा है और आधा में से चार भाग एक एक से आकर आधा बना हुआ है स्थिति बना है तो पंजीकरण सुना हुआ है सर्वत्र पांचों गुण मिलाया हुआ सुनाई पड़ता है सर्वत्र कैसे एक एक गुण की चर्चा हो रही है आकाश में एक गुण है कैसे पंचीकरण करने में तो पांचों गुण होना चाहिए भावी में भी पांचों गुण होना चाहिए यह पंचीकरण अनादीय यहां पर अभी मुंडक में पंजीकरण को आदर न देकर स्वीकार न करके प्रथम स्वर्गीय एवं आकाशस्य एक गुण प्रथम सर्ग में कहा आकाश में प्रथम सृष्टि में बता दिया आकाश का एक गुण है कहा कैसे होगा और वायु हो दुगुण में दो गुण बताएगा यहाँ तेजस और तेज में तीन गुण तेजस त्रिगुणत्व तेज में तीन गुण इत्यादि उचित कथम उचित यहाँ कैसे मानिए जब पंचीकरण हो गया है तो पांचों में पांचों गुण होना चाहिए किसी में एक गुण किसी में पांच गुण कैसे होगा पृथ्वी में पांच गुण दिखा रहे यहाँ और आकाश में एक ओर दिखा रहे हैं ये कैसे हो गई ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहते सत्यम करके उत्तर देना चाहते हैं ठीक है आपका सोच ये कहना चाहते हैं आगे उत्तर देंगे चार और पांच की टिप्पणी चार में कहा प्रथम स्वर्गे भाई थी प्रथम ही सूक्ष्म भूतानाम सर्ग पहले यहां सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होनी है सर्ग वक्तव्य ऐसा बोलना चाहिए पहले ततः पंजीकरण है फिर उसको मिलाना पांचों को मिलाना नियम तो यह है पंचीकरण द्वितीय स्वर्ग द्वितीय होगा बाद में तथा प्रत्येक ऐसा भ्रवण करना चाहिए था यहाँ कैसे एक विपरीत करके बोल दिया कहीं एक गुण है कहीं पांच गुण है कहीं चार है कहीं तीन है कहीं दो है कैसे माना ये शंका दे कर रहे हैं पांच की टिप्पणी भी है शब्द स्पर्श इत्यादि भाष्य तात्पर्या भाषण में था ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्तर उत्तर गुणा उत्तर उत्तर गुण वाले हैं कहा था उसके तात्पर्य कहते हैं टीका कहा, ना ये कहा। <coughs> एक गुणादि कैसे होंगे कहा सत्यम करके उत्तर देते हैं भूत सर्गी तात्पर्य भाव यहां भूत सृष्टि में तात्पर्य नहीं है यहां तो किसी प्रकार से भी उस आत्मा को जानकारी देने में तात्पर्य है इस सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं है उस आत्मा की जानकारी देने की सर जीव मुक्त हो जाए भूत, भूत के तात्पर्य में तात्पर्य नहीं है <Abbam fraud> तात्पर्य न होने से तात्पर्य आया ऐसे प्रकाश करने के लिए प्रक्रिया प्रक्रिया दूसरे प्रकार की प्रक्रिया कर दी कहीं एक गुण कहीं तीन गुण कहीं दो गुण कहीं पांच गुण इत्यादि दिखाया कोई विरोध नहीं होता सृष्टि में तात्पर्य नहीं यहां तो एन के न सृष्टि है ही क्या तात्पर्य रखेंगे इसमें वो तो उस आत्मा में कैसे पहुंचाया जाए उस वहां तात्पर्य है इसलिए विरोध नहीं होता कहा नहीं होता तो प्रतिबद्धम केंद्रित फलम शुरू हाँ। तो ये भूतों में गुण को डालने से न डालने से कोई कुछ आपत्ति तो आएगी नहीं कोई फल नहीं दिखाई पड़ता एक आ, छह नंबर की टिप्पणी प्रतिबद्धम संबद्धम प्रयुक्तम अरे भूतों को मिला करके जब बोलेगा तो कुछ विशेष फल आएगा नहीं इसके तात्पर्य नहीं क्या फल आना इसका फल नहीं भूतों के कहने में ये कहा आगे अतएव गुण गुणी भावों वैशेषिक नैशेषिक पक्षपति यह विवक्षता ये वैशे नयादि क्या मानते हैं आकाश को गुणी मानते हैं शब्द को गुण मानते हैं वायु को गुणी मानते हैं गुण वाला और पर्श को गुण मानते हैं गुणगुणी भाव दो धर्म मानते हैं किन्तु यह भी नहीं है वैशेषिक पक्ष गुणगुणी भाव भी नहीं एक ही तत्व है वो जिससे शब्द तन्मात्रा रस तन्मात्रा शब्दों में बोला जाता है एक गुण है किंतु आकाश में एक आकाश का गुण कहा गया ना तो ष्टी का संबंध कर दिया तो जब का के की लगता है तो संबंध दिखाई पड़ता है उसका पिता संबंध दिखाई दे रहा है का के की ऐसे जहां लगे जहा तो वहां यह भी होती है, तो है, है, है, है। होती राहु और केतु एक ही पहला एक ही शरीर था जब अमृतपान कर लिया गले तक पहुंच गया तब तक भगवान कृष्ण ने चक्र मारा सुदर्शन चक्र छोड़ा तो दो हो गया दो शिरा अलग हो गया धड़ अलग गया, किंतु अमृत के बल से जीवित है तो शीर का नाम रख दिया राहु और धड़ का नाम रख दिया केतु तो राहु और शिरा मारे ही राहु होता है राहु और शीर अलग नहीं है फिर भी प्रयोग होता है राहु और शिरा बोलते राहु का शिर ऐसा बोलते हैं वो शीर ही राहु है अवैध है किंतु तो वहां भेद करके बोला जाता है इसी प्रकार आकाश और शब्द में भेद नहीं है किंतु तो भेद करके बोला जाता है गुण भाव केवल भेद व्यपदेश है गौण प्रयोग है एक तो एक राहु प्रयोग व्यपदेश भूत शब्दादी विस्तरे अंतकार तेन तेनाली आकारेणते प्रपंचते विस्तार से तो ये सिद्ध होगा अंतिम कार्य जो होगा जैसे बिट्टी का परमाणु अवस्था में जब का रहेगी शुरू में वो पहला कार्य क्या होगा द्रणुक बनेगा दो जुड़ेंगे प्रथम कार्य होगा फिर उसके बाद में तीन द्रणुक बनेंगे अलग अलग फिर तीनों जुड़ेंगे तो द्वितीय कार्य हो जाएगा दृणुक ऐसा करते करते करते करते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जुड़ते जुड़ते एक धरती बनी हुई है ये पृथ्वी बनी हुई है स्थिति है वैसे जल बना है वैसे तेज बना हुआ है वैसे वायु बना हुआ है ऐसी स्थिति में तो ये अंतिम कार्य तक जैसे घट बनने के बाद में आगे कुछ नहीं बनेगा मिट्टी का क्या क्या बनते बनते बनते आकर के घट तक आ गया अंतिम कार्य है मिट्टी का कार्य में घट अंतिम कार्य है अंत कार्य पर्यंत आदि से लेकर कार्य पर्यंत ये कहते हैं विस्तरे तो अंत्यकारी पर्यंत जो अंतिम कार्य तक तेर तेन तेन आकार ब्रह्म में विवर्त ब्रह्म ही विवर्त होता है यहां पर प्रथम कार्य आकाश को दिखाया और अंतिम कार्य पृथ्वी को दिखाया तो ब्रह्म ही होगा जल से पृथ्वी पैदा होती है मत समझना जल भावापन्न जो ब्रह्म होगा उससे पृथ्वी होगी आकाश आकाश आकाशभावापन्न ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति वायुभापन्न ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति तेज तेजो भावापन्न ब्रह्म से जल की उत्पत्ति एक ही है इसलिए वहां निषेध करने से समाप्त हो जाएगा शब्द अगर दूसरे से पैदा होगा तो दूसरे के ज्ञान से दूसरे की थोड़ी हो जाएगा निवृत्ति नहीं होगी ये यही समझना कहा प्रपंच यदि विस्तार होगा गए यहाँ तो तथु तो अतिरिक्त से अणु मात्र से असंभ ब्रह्म उससे अतिरिक्त ब्रह्म से अतिरिक्त एक अणु भी नहीं एक छोटा सा तीन का भी नहीं असंभव असंभवात तस्मि विज्ञाते सर्वन विज्ञातम इति प्रदर्शनार्थम या भूतों के सृष्टि में तात्पर्य नहीं है उस ब्रह्म के जानने पर सब ज्ञात हो जाता है यही कहने में तात्पर्य क्यों प्रश्न है कस्मिन नो भगवो विज्ञात सर्वन विज्ञातम भक्ति प्रश्न है सोन जी का तो उत्तर देना है उसके जान लेने पर किस ब्रह्म को जानने पर क्यों सारा कार्य कार्य रूप दिख रहा है तो कार्य नाम कोई चीज होता नहीं है तो कारण ही है वो ब्रह्म ही है ये दिखाने का होगा उसके जानने पर सब विज्ञात हो जाता है ये सिद्ध हो जाएगा कहा आगे उसी के अब विस्तार करेंगे माने जितने भी संसार में दिखाई पड़ रहे हैं सब ब्रह्म ही दिखाई रूप में दिखाई देता है उसी से सब पैदा होते हैं कहना चाहते हैं ये आगे बोलना चाहते हैं विराट रूप से जो दिखाई पड़ रहा है वो भी परमात्मा से ही पैदा होता है विराट भी ये कहना चाहते हैं विराट की चर्चा करते हैं यहां मानी स्थला अभिमानी को विराट बोलते हैं तो थूलाभिमानी समस्त थूलाभिमानी जो होगा उसको विराट संज्ञा देते हैं वो भी उस परमात्मा से पैदा हुआ है ये बोलने के लिए मंत्र है आगे अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे बाघ विवृत वायु प्राणो हृदय विश्वम से पृथ्वी पदभ्या अग्निर्मूर्ध चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे बाग्ता वेद वायु प्राणो हृदय विश्वश्या अग्निर्पूर्धा अग्नि जिसका मस्तक है अग्नि मान स्वर्गलोक क्योंकि स्वर्ग तो ये स्वर्गों को अग्निशब्द से पंचाग्न विद्या में आता है अशोभावलोको गौतम मारे अशोभाव लोको अग्नि गौत गौतम मारे अशोभावलोको गौतम जो पंचाग्नि विद्या है छांदोग्य में प्रसिद्ध है वृद्धार्घ में प्रसिद्ध है पंचाग्न विद्या की चर्चा है जो जीव सत्कर्म करने वाला जीव जब ये शरीर छोड़ेगा तो क्या स्थिति होगी पांच अग्नि में आहुति होने के बाद में फिर शरीर धारण करता है ऐसा है पांच बार अग्नि में हवन होगा इसका अग्नि कुंड में पड़ेगा तब ये पुनः शरीर धारण करता है ये जीवों की चर्चा है सत्कर्म करने वाले जीवों की बात क्या होता है पहले स्वर्ग रूप अग्नि में फेंका जाएगा इसको अच्छा कर्म किया स्वर्ग जाएगा तो स्वर्गरूप अग्नि उसको भी अग्नि कहा स्वर्ग को अग्नि कहा या अग्नि मुर्दा में जो मुर्दा शब्द विराट के जो मुर्दा मैंने सिर किया है स्वर्ग है तीनों लोगों को अभिमान करने वाला है वो यही कहना चाह रहा है पहले स्वर्ग में फेंक दिया जाएगा कर्म के आधार पर वो जो ये आहुतियां जो डाली थी वो आहुति के सहारे से स्वर्ग पहुंचता है वहां सोम मन करके पैदा होगा देवता लोग उसे उपभोग करेंगे फिर कर्म फल सब होगा तो उसको बारिश में डाल दिया जाएगा परजन्य रूप अग्नि में हवन कर दिया जाएगा वहां से धकेल दिया जाएगा क्योंकि वृष्टि के सहारे से आना है उसने धरती पर आना है बारिश के सहारे से आना है तो परजन्य को अग्नि कहा हुआ वायु जो नीचे गिरने वाले जो जल होते हैं ना उसको परजन्य बोलते हैं जो आकाश से गिर रहा है जल उसको पर्जन्य सबसे बोलते हैं सब दो, दो अग्नि हो गए स्वर्ग अग्नि दूसरे स्वर्ग के बाद में पर्जन्य को अग्नि माना है वहां तीसरी अब वो कहाँ आएगा पृथ्वी रूपी अग्नि में पटकेगा वो पृथ्वी को आग, ये अग्नि कहा हुआ है ठीक है वहां पर वो धान जाऊ आदि रूप में आ जाएगा वो खाद्यान्न हो गया खाद्यान आएगा फिर कोटा पिसा जाएगा जो कुछ होगा फिर पुरुष रूपी अग्नि में हवन होगा उसका पुरुष कहा आएगा उसको वहां पर सतत धातु के क्रम से वीर तक में पहुंच जाएगा उस रूप में पहुंचेगा वो फिर वहां स्त्री रूपी अग्नि में हवन किया जाएगा उसको तब फिर ये शरीर बन के फिर पैदा ऐसी चर्चा है माने वैराग्य दिखाने के लिए कर्मों से वैराग्य तस्मात विरज्यता ऐसा शब्द आता हुआ कर्मों से वैराग्य दिखाने के लिए पंचांग विद्या की चर्चा है तो उसमें अग, सूर्य को अग्नि शब्द से कहा है, ए, सूर्य माने यहाँ अग्नि माने स्वर्गलोक को अग्नि शब्द से कहा है यहाँ क्योंकि विराट के शीर जो होता है वो स्वर्ग होता है तीनों लोग का अभिमानी है वो या अग्नि मूर्खा उसके जिसका शीर अग्नि अग्नि अग्नि है है है है उसको शब्द से विद्या में चर्चा है। स्वर्गों को कहा है। ये कहेंगे चंद्र सूर्य जिसके हैं चंद्र और सूर्य जिसके आंखें हैं विराट के जो है सूर्य और चंद्र दो आंख है जिसकी इतना बड़ा देवता है वो दिशा स्रोत है दसों दिशा जिसके कान है और बाघ विवृता से जितने वेद हैं चारों वेद जिसके खुली हुई वाणी है इतना बड़ा देवता है जो विराट वायु प्राण और ये वायु है बाह्य वायु जितने वायु हैं जिसका प्राण है और हृदयम विश्वस्य और सारा संसार जिसका शरीर है हृदय है सारा संसार विश्व जिसका हृदय है पद पृथ्वी जिसका पैर पृथ्वी है पृथ्वी को पैर माना है विराट का पैर है वो भी भूतांतरात्मा ये सर्वभूता भूतों का अंतरात्मा भी उसी पर जाए थे पूर्व मंत्र से आएगा उसी परमात्मा से पैदा होता है विराट इतनी बड़ी जिसकी भूमिका निभाता है जो इतनी बड़ी उपाधि है वो भी परमात्मा से पैदा होता है सब परमात्मा से पैदा होना ये कह रहे भाष्य में कहते हैं यो भी प्रथम अजात प्राणाद हिरण्यगर जो दूसरा है प्रथम अज प्रथम अज होता है हिरण्यगर में सूक्ष्मभिमानी समस्ती सूक्ष्मभिमानी को हिरण्यगर्भ कहते हैं वो प्रथम जीव है पहले पैदा वो होता है बाद में स्थूल होगा थूलाभिमानी बाद में होगा ये विराट थूला अभिमानी होता है हिरण्यगर्भ में सूक्ष्मभिमानी है सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी समी को अभिमानी को हिरण्यगर कहते हैं और संपूर्ण स्थूल शरीर का अभिमानी को विराट बोलते हैं जो ऐसा विराट है कैसा है प्रथम प्रतमाजा, प्रथम से पैदा हुआ प्रथम प्रथम प्रतमाजा है कौन है हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ हाथ जागर्भ से दिखाई पड़ता है में पैदा अंडस्यांतर विराट अंडस्य अंतर विराट जो अंड ब्रह्मांड के भीतर है जो अंड ब्रह्मांड ब्रह्मांड के भीतर है वो विराट जो विराट है वह अभी सत्वांतरित्व लक्ष्य वाणो अभी दूसरे रूप में लक्षित हो रहा है परमात्मा है वो कि दिखाई दे रहा है विराट रूप में तत्वांतर होकर के दिखाई दे रहा है रूपी, लक्षमा, मानी एक व्यवधान हो गया परमात्मा से सीधा पैदा नहीं हो पाया वो परमात्मा से पैदा कौन हुआ हिरण्य और हिरण्य गर्भ अभाव परमात्मा से विराट एक बीच में व्यवधान होकर के हुआ है जैसे पिता मह का पौत्रित होता है बीच में एक व्यवधान पड़ जाता है परंपरा है उसकी पिता मह न होता तो कैसे दादा न होता तो पोता कहाँ से होता आरंभ है पहला हुआ है उसकी किन्तु बीच में पिता व्यवधान हो गया है ऐसा इसी प्रकार समझना तत्वान्तरित ये टिप्पणी में कहा तत्व न हिरण्य गर्वाख्य अंतरित तो विवाहिता उससे हिरण्य के द्वारा विवाहित है जो विराट परमात्मा परमात्मा अक्षर और विराट में बीच में आ गया तो है परमात्मा से ही ऐसा विराट तत्वांतरित है लक्ष्य माणा ऐसे लक्ष्य धोने वाला भी ये तस्माद पुरुषार्थे आए थे हाँ इसी पुरुष आत्मा से ही पैदा होना है हिरण्य गर्भ से पैदा होना नहीं समझना हिरण्य गर्वा भावापन्ना तो परमात्मा है उससे पैदा होता है विराट ये समझ रहा है क्योंकि सब के सब परमात्मा से ही पैदा होना है ये दिखाना है। एतन एतन वे परमात्मा है ये है पैदा होने वाला रज्जु स्वरूपी है बिट्टी से पैदा होने वाला बिट्टी स्वरूप ही समझना है उसके विशेषण लगाते हैं विराट की क्या है उसके विशेषण है अग्निर मूर्धा इत्यादि विशेषण श्रुति लगाती है अग्नि माने दुलोक स्वर्गलोक इस मंत्र का अग्नि है स्वर्ग क्योंकि पंचाग्नि विद्या में स्वर्गों को भी अग्नि कहा है पांच अग्नि में हवन होता है जीव कहा सत्कर्म करने वाला जीव पहले स्वर्ग में ठंक दिया जाता है स्वर्ग से पानी में ठंक दिया जाता है पानी के साथ धरती में पटका जाता है तीन अग्नि हो गया धरती भी अग्नि है हवन होगा फिर उसके बाद पुरुष में धान जव आदि बन करके उसके साथ पुरुष में हवन होगा फिर वीरियो के माध्यम से स्त्री में हवन होगा उसके बाद फिर कोई शरीर बनेगा ये सब अग्नि में लिया है पांचों को तो यहाँ दिवलोक को अग्नि शब्द कहा अग्नि और कहा है क्यों अशोको को गौतम अग्नि शांतों पर हे गौतम वो जो लोक है वो लोक स्वर्ग लोग को दिखा रही श्रुति अशोक करके ये है अग्नि ऐसा कहा है स्वर्ग है यहाँ से है है। जिसके का सबसे उत्तम अंग है है जिसका जिस विराट इतने बड़ा देवता भी वही परमात्मा से पैदा होता है कहते हैं चक्षुशी चंद्रस् सूर्य चंद्रा और सूर्य दोनों जिसके आंखें हैं ऐसा है विराट चंद्र सूर्य यश सर्वत्र अनुसंग चंद्र सूर्य है चक्षु है, चंद्र और सूर्य जिसका ऐसा सभी में यश्य पद का अनुसंग करना जोड़ देना यश्य पद सर्वत्र लगाना ये कहा कर्तव्य अश्य इत्य पद से बक्षमाण यश्य परिणाम कृत या अश्य शब्द है मंत्र में विश्व अवश्य है ना उस अश्य को यश्य करके विपरीत करके बोलना जो इधम शब्द दिख रहा है उसको यद शब्द से लेना जो अश अश्य पद है मंत्र में उसको यश्य करके लेना जिसका जिसका ऐसा अर्थ करते जाना ये कहा ये कह है रहे हैं। अच्छा आगे दिशा स्रोत्रे दिशाएं दस दिशाएं तो ये दस दिशाएं क्या जिनके दो कान हैं जिस विराट का ऐसा है और बाघ विवृता उद्घाटिता जो पष्ट बाणियां हैं वेद पदस्य उदघाटिता प्रसिद्ध वेदा जो तो प्रसिद्ध है वेद उसके जिसके है, जिसकी वाणी है इसकी वायु प्राण और बाह्य वायु जो प्राण है क्योंकि यश हृदय अच्छा यश्य वायु प्राणो यश्य ऐसा लगा देना वायु है प्राण जिसका और हृदय माने अंतकरण विश्वम समस्तम जगत समस्त जगत जिसका अंतकरण है ऐसे इतना बड़ा देवता विराट इत्य सर्व ही अंतकरण विकारमे जगत मनसी कहते हैं जगत वह जो है ना मन में ही तो है इसलिए ये सारे जगत मन में ही है मन में जैसी कल्पना करेंगे वैसे हो जाता है जैसा देखे जैसी दृष्टि बनेगी वैसे ही सृष्टि हो जाती है ये दृष्टि सृष्टिवाद है वेदांत सृष्टि दृष्टिवाद में नहीं चलता वेदांत पौराणिक लोग चलते हैं सृष्टि दृष्टिवाद में किंतु वेदांत बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद है व्यक्ति एक है अगर सृष्टि दृष्टिवाद हो तो मुझे जो अच्छा लगे सबको अच्छा लगना चाहिए और जो मुझे बुरा लगता हो सबको बुरा लगना चाहिए ये सृष्टि दृष्टिवाद जो होगा सृष्टि एक ही हुई होगी ना तो एक ही तरह दिखना चाहिए सबको क्यों भिन्न तो भिन्न दिखाई पड़ता है जो मुझे अच्छा लगता हो दूसरे को बुरा लगता है ऐसा दिखा तो क्या है ये दृष्टि सृष्टिवाद पक्की हो जाती है जैसी दृष्टि से हम देखते वैसे वो दिखाई देता है कभी शत्रु रूप में दिखाई पड़ता है यही कभी मित्र रूप में दिखाई देता है वो हमारी दृष्टि के ऊपर है यह शत्रु है कि मित्र है पहले शत्रु रूप में दिख रहा था मित्र रूप में दिख रहा है क्या मानेंगे इसको दृष्टि सृष्टि का तो मन में जैसा संकल्प उठता है उसी तरह की दृष्टि बनती है उसी तरह से हम सृष्टि करते हैं इसलिए सारा जगत मन है, कहा। जिसका मन सारा जगत है करके कहा जिस विराट का सुसुपते प्रलय दर्शन क्योंकि मन जब काम नहीं करता है सुसुप्ते अवस्था में तो जगत भी प्रलय हो जाता जगत भी दिखेगा इसलिए मन का ही खेल है इसलिए जगत को मन कहा उस विराट का मन है करके कहा सुसुप्त दो सप्तमी होना चाहिए या शब्द का कर दिया कार्य कहते हैं सुसुप्ता ऐसा पाठ हो तो अच्छा होता ये कहा आगे जागृत भी तथे अग्निस्फुलिंग विस्फुलिंगव प्रतिष्ठान जागृत अवस्था में भी उसी से ही सब मन से ही प्रतिष्ठित होता है सुसुते में सब के सब लय हो जाते हैं और फिर जागृत अवस्था में वही से सब आ जाते हैं मन आ गया सब आ गए मन लय हो गया, गया सब लय हो गया इसलिए सारा जगत मनी है ये सिद्ध होता है वो विराट का मन सारा जगत हम तो सारे जगत की कल्पना कर नहीं सकते हैं हमारा मन अल्प शक्ति वाला है विराट का मन समष्टि है इसलिए वो सारे जगत के कल्पना करेगा ये कहा प्रतिष्ठाना दो की टिप्पणी तीन की टिप्पणी विप्रतिष्ठानात मानी निशर्णाथ वहीं से निकलता है सब सुसूक में लय हो गया था फिर जागरूक हो वैसे बाहर आ जाता है सब ऐसा देखा है इसलिए मानी सब कुछ है यश्य पदभ्याम जाता है पृथ्वी जिसके पैर से पृथ्वी पैदा हुई है पृथ्वी मानी पृथ्वी पादोितर था यहाँ पर पृथ्वी पैर है जिसका जिस विराट का वो विराट भी उस परमात्मा से पैदा हुआ ये बोलना चाह है ये सदैव विष्णु और अनंत है प्रथम शरीरी जो ये देवता जो विष्णु अनंत है प्रथम शरीरी प्रथम जीव त्रैलोक्य देहोपाधि त्रिन लोगों के देह की उपाधि वाला यह जो है सर्वेशा भूतान भूतानाम अंतरात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा है ये सही सर्वेश्व भूतेशा श्रोता ममता विज्ञाता सर्व कारण आत्मा वही सभी भूतों में दृष्टा बना हुआ है श्रोता बना हुआ है ममता बना हुआ है विज्ञानता बना हुआ है सब पूर्ण रूप से कारण रूप बना हुआ है कारण स्वरूप है ये कहा पांच के टिप्पणी कहा सर्वेशा कारणानाम चक्षणान आत्मा सभी चक्षुरादि इंद्रियों का आत्मा वही है सारी कोई भी संसार में तो स्वरूप वही है आत्मा मान स्वरूप जैसे मिट्टी से बने हुए जितने भी होते हैं उनका आत्मा मिट्टी है जितने मिट्टी से बने पात्र होते हैं उनका स्वरूप मिट्टी है ऐसे ही समझना। आत्मा माने स्वरूप टिप्पणी करने का अधिष्ठान कल्पित पदार्थों का आत्मा अधिष्ठान ही होता है आत्मा माने स्वरूप प्रेरक समय हो गया है ठीक है ओम भद्रम कर भद्रम पशे मित्र स्थिरंगेस्तुष्ठर्भशे देव तमु ओ शांति शांति